ओम सह नव सहनोभुनक्तु नोभुन तो सह वी कह तेजस्विनाधीतमस् शांति ही, शांति ही, शांति हाँ जी हाँ जी बोलिए जी संयोग को विभाग को और वेग को उत्पन्न करता है जो जब कर्म जब, जब कर्म कर्म होगा, होगा, अनेकों का एक संयोग और विभाग होते हैं। जब अनेक कर्म हुए अभी आपने स्वीकार किया कि प्रत्येक कर्म का संयोग विभाग होता हाँ है हाँ जी प्रत्येक कर्म संयोग और विभाग को उत्पन्न करता है तब अनेक अनेक कर्म मिलकर के एक संयोग को कैसे उत्पन्न करेंगे या एक विभाग को कैसे उत्पन्न करेंगे यदि अनेक कर्म हो रहे हैं तो अनेक संयोग और अनेक विभाग बनाव नहीं जहाँ मान लीजिएगा केवल एक कर्म है और वहां पर विभाग को उत्पन्न किया है ठीक है ना विभाग तो वो जो विभाग उत्पन्न के वो एक कर्म यहाँ वहां जो बात कर वो हुआ है, अनेक कर्म मिलकर के जो संयोग उत्पन्न करना वो उस विषय में लागू करना जैसे पट की उत्पत्ति है किसी भी द्रव्यों की उत्पत्ति है ना द्रव्यों की उत्पत्ति में वो लागू हो रहा है और यहाँ जो है कहीं भी कोई कर्म हो रहा है वो उत्पत्ति नहीं हो रही वहां पर मतलब इस रूप में कोई द्रव्य उत्पत्ति नहीं हो रही केवल कर्म हो रहा है किसी द्रव्य में विभाग उत्पन्न कर रहा है वो संयोग उत्पन्न कर रहा है विभाग उत्पन्न कर रहा है वेग को उत्पन्न कर रहा है ठीक है उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है वह कोई उत्पत्ति नहीं है हाँ जी वो वही बात नहीं नहीं है वहां आप देखेंगे ना अनेक द्रव्य मिलकर के संयोग गुण उत्पन्न करते हैं विभाग गुण उत्पन्न करते हैं ये बात बताइए ठीक है ना जहा अनेक द्रव्य मिलकर के जैसे अनेक द्रव्य मिलकर के एक कार्य द्रव्य मिलकर के एक को उत्पन्न करते हैं ये ये बात कही फिर ऐसे ही अनेक गुण मिलकर के एक गुण को उत्पन्न करते हैं। ये बात कही ठीक है।, है ना जैसे अनेक रूप मिलकर के एक कार्य रूप को उत्पन्न करते हैं ऐसे ही अनेक कर्म मिलकर के एक गुण को उत्पन्न करते हैं संयोग और विभाग और वेग ऐसा जी जो भी आप बोल के अनेक द्रव्य मिलकर के एक द्रव्य को उत्पन्न करते हैं अनेक गुण मिलकर के एक गुण को उत्पन्न करते हैं और अब जब आप कर्म का बोल रहे तो इसमें सीधा वेदर्म्य में जा रहा है कि अनेक कर्मों को अनेक कर्म मिलकर के एक संयोग उत्पन्न करते हैं वहां तो ऐसा नहीं था कि अनेक द्रव्य मिलकर के अनेक गुणों को उत्पन्न करते है अनेक गुण मिलकर अनेक कर्मों को उत्पन्न करते है देखिए पहले इस बात को समझ लो अनेक द्रव्य मिलकर के एक द्रव्य को उत्पन्न करते हैं ये बात स्पष्ट हो गई उसके बाद अनेक गुण मिलकर के एक गुण को उत्पन्न करते हैं जीए. जैसे अनेक रूप मिलकर के एक रूप को ठीक है ना जीए. ये बात हो गई अब ये कहना चाह रहे हैं अनेक कर्म मिलकर के एक गुण को संयोग गुण को उत्पन्न करते हैं जो आप प्रवासी अनेक द्रव्य मिलकर के उत्पन्न करते हैं ये कहना चाहिए भाई वो अनेक कर्म मिलकर के कर्म, कर, कर्म पहले सुनो अनेक कर्मों मिलकर के कर एक कर कर्म को तो उत्पन्न कर नहीं सकते, नहीं सकते तो वो और क्या उत्पन्न कर सकता है तो को सकता? है। हाँ, को सकता है। गुण को उत्पन्न कर सकता है ये बताया गुण को उत्पन्न कर सकता हाँ तो करते है ना जब पहले समझने का प्रयत्न नहीं हो सकता है तो बात बनेगी कहीं हो सकता है कहीं नहीं हो सकता है ना तो जहाँ हो सकता है वहां लागू करो ना इसको सब जगह आप लागू क्यों करना चाहते हो संयोग को पहले इस बात को समझ लो अनेक कर्म मिलकर के क्या कहीं पर भी एक संयोग नहीं करते नहीं।, नहीं करते तो पट में जो एक संयोग उत्पन्न हो रहा है, है और क्या है अनेक संयोग अनेक संयोग नहीं होता है वहां पर अनेक संयोग का मतलब है सारे अवयव मिलकर के एक संयोग गुण वहां पर उत्पन्न हुआ तभी एक कार्य द्रव्य माना जाता है वहां अनेक संयोग नहीं है। ये बात समझना एक ही संयोग है तो वहां तभी तो वहाँ एक कार्य होगा वहां अनेक अवयवों की प्राप्ति प्राप्ति रूपी एक संयोग के कारण से एक अवयवी द्रव्य उत्पन्न होता है न्याय दर्शन में तो यही तो पढ़कर क्या है अगर अनेक संयोग मांगेंगे तो फिर वहां पर एक अवयवी तो कहाँ उत्पन्न होगा एक अवयवी तब तो उत्पन्न होगा जब अनेक अवयव मिलकर के एक संयोग की प्राप्ति हो वहां पर बनाने के लिए ऐसा कि दो द्रव्यो में एक संयोग में एक हो करके एक संयोग होकर एक संयोग उत्पन्न हो रहा है ऐसा माना जाएगा वहाँ पर संयोग से मतलब संयोग से संयोग नहीं होता आपने न्याय दर्शन में नहीं पढ़ा वहाँ पर दो पक्ष बस वहाँ पर लिखा हुआ है न्याय दर्शन में धागे का एक संयोग है फिर दूसरे धागे का संयोग है वो संयोग किस में होगा कर्म से। नहीं कर्म से वो संयोग किसके साथ होगा संयोग के साथ। इस संयोग के साथ ठीक है वो संयोग किसके साथ साथ है? के साथ है के ना? पहले ये समझ लो ना सभी सभी तंतुओं का एक ही जगह तो संयोग हो रहा है ना जी। तो एक ही एक ही तो संयोग है हम अनेक संयोग क्यों कह रहे हैं भाई एक धागे के साथ दूसरा धागा जुड़ गया फिर तीसरा के जुड़ गए इसके साथ चौथा के जुड़ गए इसके साथ पांचवा सारे एक ही जगह तो जुड़ गए नहीं कहां कहां जुड़ रहे हैं? से इससे जुड़ रहा इससे पहले जुड़ा कौन से जुड़े अगर ऐसे जुड़ा है तो आप फिर वहाँ अनेक पट होंगे अनेक संयोग है, एक संयोग एक कह सकता अवयोग क्या क्या अवयोग अवय अवय रूप में अनेक संयोग नहीं होता ये न्याय दर्शन में आप पढ़ के आए हैं ये याद रखना हाँ अनेक संयोग नहीं होते वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ आज ही हमने पढ़ा है भी आज पढ़ा, पढ़ा नहीं तो कल पढ़ेंगे उसमें संयोग संयोग संयोग संयोग से से संयोग होता होता है। है वो जो हाथ और पुस्तक का संयोग और हाथ पुस्तक का उसके साथ संयोग वो सा, वो तो संयोग होता है उसमें कोई आपत्ति नहीं है पर यहाँ यह, इससे आप अलग अलग द्रव्य है यहाँ पर ये यह केवल संयोग है वहाँ जो एक द्रव्य जिसको कहते हैं वहाँ एक ही संयोग माना है एक संयोग प्राप्ति होने पर ही एक अवय होता है तो कारण रूप अनेक द्रव्य में मना थोड़ा कर रहा हूं लेकिन अनेक द्रव्यों में जो संयोग हुआ है ना वो ए, उसको एक ही संयोग तो मानेंगे अनेक अनेक अवयव जो है किसके साथ संयुक्त है एकत्व के साथ संयुक्त है हाँ तो एक के साथ ही वो सारे जुड़े हुए हैं ना यही तो माने जाएंगे तभी तो अवयवी माना जाएगा तो एक के साथ तो नहीं अब संयोग अनेक हो ही नहीं सकता वहां पर अनेक का मतलब आप ये कहना चाहते एक एक तंतु इसका इसके साथ संयोग हुआ एक संयोग हो गया एक संयोग हो गया और फिर दूसरा इसके साथ हो गया जी, फिर तीसरे का इसके साथ हो गया हाँ सब एक एक के साथ हुआ है तो अब ये सब एक का एक ही माना जाएगा ना संयोग वहां अनेक संयोग थोड़ा माने जाएंगे तो क्योंकि सारे अवयव जुड़े हुए है ना सारे अवयव जुड़े हुए हैं तो सारे अवयव जुड़े हुए तो वो संयोग एक ही माना जाएगा वहाँ पर अनेक संयोग नहीं कहेंगे वहां पर अवैवी रूप में तो एक संयोग कह सकते हैं तो फिर एक संयोग तो कह सकते हैं ना किसी रूप में आप कहिए हमें मना संयोग आप अवयवी के रूप में एक संयोग तो माने माना है ना तो वहाँ एक ही संयोग है ना अवयवी में अवैव बस हम यही तो कहना चाहते हैं अवैवी एक अवयव अवय अनेक संयोगों से एक अवयव उत्पन्न नहीं होता है ये कहीं माना भी वहां पर लिख माना नहीं वहां स्पष्ट लिखा है न्याय दर्शन पढ़िए आप वहां पर ये बना है कि प्रत्येक का एक एक संयोग आप मानते हैं न्याय दर्शन में इधर लाइए मैं दिखाता हूं वहां तो संयोग का संयोग होता ही नहीं है स्पष्ट कह दिया वहां हाँ जी हाँ तो अंत में देख रहा हूँ हाँ देखिए समुदाय किसको कहते हैं प्राप्ति ही अनेकस्या, अनेक अनेकस्या, अनेका वा प्राप्ति समुदाय इसको पढ़ लेना दो एक दुदाय आश्रय संयोगयुक्त इमें द्रव्ये दो द्रव्य संयुक्त है तो द्वित्व सामान्य आश्रय प्राप्ति ग्रहणम दो समुदाय आश्रय संयोग से चेत दो समुदायों का संयोग है ऐसा अगर मानते हैं तो फिर तो आपका संयोग गुण प्राप्ति को नहीं माना जाएगा को समुदाय फिर समुदाय किसको कहते हैं प्रश्न किया तो कहा प्राप्ति अनेक अनेकसा प्राप्ति संयोग है अनेक अवयव में एक जगह प्राप्ति होना संयोग मानते हैं अथवा अनेकवा प्राप्ति थी यह तो कहा कि प्राप्ते, प्राप्ते प्राप्ति अग्रहणम प्राप्तिश्रिताया तो संयोग का संयोग यहां पर नहीं होता है यहां एक संयोग प्राप्ति को माना है यहां पर यह दो संयोग एक तो होगा अनेक अनेक अनेक अवयवों का एक जगह प्राप्ति है या एक एक का एक-एक प्राप्ति है यानी कह रहे हैं अनेक व प्राप्ति एकस्या एक एक अवयव की प्राप्ति मानते हैं आप यानी एक एक अवयव का संयोग मानते हैं एक एक अवयव का संयोग मानते हैं या अनेक अवयवों का एक संयोग मानते हैं ये प्रश्न किया यहां पर और अनेक प्रत्येक अवयव की प्राप्ति स्वीकार नहीं किए यहाँ पर आप पढ़ लेना पता लेगा आराम से अनेक अवयवों का एक ही प्राप्ति स्वीकार किया एक ही संयोग स्वीकार किया वो एक अलग चीज है संयोगत संयोग तो होता ही है उसमें कोई आपत्ति नहीं संयोग संयोग में तो अलग अलग द्रव्य हैं। है। यहां पर एक द्रव्य की एक द्रव्य में संयोग है उसकी बात चल रही है अनेक अवयवों की एक प्राप्ति और एक एक अवयव की प्राप्ति दो बातें कही है। अनेक अवयवों की प्राप्ति प्राप्ति का मतलब संयोग अनेक अवयवों की एक प्राप्ति मानते हो या एक एक अवयव की एक एक प्राप्ति मानते हो यह प्रश्न किया है तो अनेक अवयवों की प्राप्ति संयोग को ही मानना पड़ता है वहां पर एक एक अवयव की प्राप्ति को स्वीकार नहीं किया है तो एक एक प्राप्ति एक एक अवयव की प्राप्ति का मतलब है संयोग का संयोग सिद्ध होगा वहां पर संयोग का संयोग सिद्ध होगा तो फिर वो एक द्रव्य नहीं माना जाएगा अनेक द्रव्य माने जाएंगे वहां पर इसलिए वो एक द्रव्य की प्राप्ति में एक ही संयोग को स्वीकार करना पड़ता है ये एक संयोग उत्पन्न करते हैं हाँ उसमें कोई आपत्ति नहीं है अनेक द्रव्य अनेक कर्म मिलकर के एक संयोग को भी उत्पन्न करते हैं और अनेक एक कर्म एक संयोग को भी उत्पन्न करता है इसमें कोई आपत्ति नहीं है इसलिए उत्पन्न नहीं करते हैं क्योंकि एक कर्म से एक ही एक कर्म से एक वेग उत्पन्न होता है क्योंकि ऐसा दिखता ही नहीं है ना अगर ऐसा आपको विकल्प कोई जैसे एक कर्म एक संयोग उत्पन्न करता है ये तो प्रत्यक्ष दिखता ही है अगर आप अनेक कर्म मिलकर के एक वेग उत्पन्न करता हुआ दिखा दीजिए कहीं पर मान लेंगे हम जब होता ही नहीं तो क्यों मानेंगे जबरदस्ती थोड़ा मानना है क्योंकि एक कर्म से एक वेग वे उत्पन्न हो रहा हुआ दिखता है तो फिर वहां अनेक कर्म मिलकर के एक वेग उत्पन्न करते हैं ये क्यों मानेंगे आप अनेक कर्मों से एक संयोग आप प्रत्यक्ष कैसे दिखा रहे हैं है? तो दिख रहा है लेकिन अनेक से एक वेग को हमें दिख नहीं रहा था मान लिया मेरा प्रश्न है की अनेक कर्मों से एक संयोग आपको कैसे दिख रहा है आप एक व्यक्ति को यहाँ रखिएगा ठीक है मान लीजिए एक दाना डाल दीजिएगा वहां पर तो उस दाने के साथ बहुत सारे दानों को जोड़ दीजिएगा ला करके उनमें सारे कर्म हो गया तो सब आकर के इकट्ठे हो जाएंगे वहां पर तो वहां एक जो संयोग उत्पन्न हुआ है वो अनेक कर्मों के कारण से हुआ है हा जी प्रत्यक्ष ही तो है दिख रहा है ना आपको संयोग प्रत्यक्ष नहीं होता है अब आप अलग ही चीज बातें हैं ये, ये जैसे ये संयोग दिख रहा है ना ये दोनों का संयोग दिख रहा है ये दो कर्म हो, हो गया तो दो दो का संयोग होगा एक कर्म से भी संयोग हो सकता है यानी एक स्थिर है एक स्थिर है और ये आकर के इसके साथ जुड़ गया ठीक है तो एक द्रव्य के कारण से भी मतलब एक कर्म से भी संयोग हो गया यहाँ पर और दो दो द्रव्यों में दो कर्म हो गए तो भी संयोग हो जाएगा एक ही मान लीजिए पास में ही यही है एक ही कर्म से हो गया ऐसा मान करके चलिए अनेक कर्म का मतलब है अनेक क्योंकि एक द्रव्य में एक ही कर्म तो होगा ना एक द्रव्य में एक ही कर्म होगा एक समय एक ही कर्म होगा ना एक द्रव्य में तो मान लीजिए एक द्रव्य के पास में अनेक द्रव्य खड़े हैं और उसमें का कर्म हुआ है तो एक बार में एक ही कर्म होगा ना मान लीजिए पास में आते गए आते गए आते गए अनेक कर्म होते हुए आ रहे हैं बारी बारी से उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है अब एक ही क्षण में उस द्रव्य के साथ जुड़ना है जो स्थिर द्रव्य के साथ एक ही कर्म में जुड़ना है मतलब अनेक कर्म होते होते होते आ गए यहां पर अब जो द्रव्य उस द्रव्य के निकट आ गया है तो ऐसे दस द्रव्य निकट आ चुके हैं उसी प्रकार से पहले सुनिएगा वो सब आकर के साथ जुड़ गए ठीक है ना उन सब का सब एक ही वस्तु के जुड़ गए अब जो वह संयोग उत्पन्न हुआ है वो एक ही संयोग है वो एक ही संयोग अनेक द्रव्यों में है पकड़ में आ रहा है वो एक संयोग माना जाएगा अलग अलग, -अलग संयोग नहीं माना जाता है क्योंकि वो सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ में मतलब जैसे ये दोनों जुड़े हैं तीसरा कर भी इसके साथ जुड़ गया चौथा भी आकर के साथ जुड़ गया ऐसा नहीं है जब ये सब जुड़े तभी तो एक द्रव्य मानोग आप ये सारे तो ये पहले तो ये नहीं। हाँ जी क्योंकि वो जो ए, एक एकत्व जो उत्पन्न हो रहा है ना वह इन सब के कारण से उत्पन्न हो रहा है इन सब अवयों के कारण से एक वस्तु उत्पन्न हो रही है जहाँ एक वस्तु उत्पन्न होती है द्रव्यांतर की उत्पत्ति होती है वहाँ उसको एक ही माना जाता है तो जन एकत्व है तो संयोग भी वहाँ एक है और वो जो एक संयोग रूप जो उत्पन्न हुआ कार्य उसके उत्पादक अनेक कर्म है एक कर्म नहीं क्योंकि अनेक द्रव्यों का मिलना हुआ है वहां पर तो अनेक द्रव्यो में अनेक कर्म हुए तब जाकर के वहां संयोग उत्पन्न हुआ एक संयोग समझिए जो एक साथ कई का संयोग हुआ अभी आपने बोला कि यह एक ही अलग किया उसका जो विभाग किया से जो संयोग हटा अब भी वही है तो वो उस रही है ना वहाँ पर उस उसको तो हटा दिया उसकी इस नहीं अब, अब जो है, है। इसमें क्या दिक्कत है संयोग हटा नहीं कही एक अवय हट गया एक अवय का विभाग हो गया ऐसा कही संयोग हटा नहीं है संयोग तो है वहां पर अभी भी विभाग वही तरह ठीक है हमें कोई आपत्ति नहीं है तो अभी यहाँ पर जो एक द्रव्य में कितने संयोग हैं बताइए आप और उसको सिद्ध करिए कि इतने संयोग है यहाँ पर हर जैसा, जैसा वैसा कि नहीं आप, आप ये सिद्ध करिए एक ले कपड़ा ले है, ले है ले एक ले कपड़ा है इसमें एक संयोग है अनेक संयोग है ये सिद्ध करिए अनेक संयोग है नहीं जो भी बोला उसको छोड़ दीजिएगा इधर उधर नहीं जाएंगे उसको जो एक सब उस पूरे कपड़े में एक ही संयोग है अब वर्तमान में हमेशा नहीं, नहीं कर सकते ना आप क्योंकि वहाँ पर जो एक द्रव्य है एक द्रव्य में वहाँ एक संयोग है अनेक संयोग नहीं अनेक संयोग मानते ही फिर वहां एक द्रव्य नहीं हो सकता वहां अवयव हो जाएंगे हाँ जी एक तो एक हम करते तो हैं ऐसा नहीं है ना अवयव को हटा सकते हैं उसमें कोई आपत्ति नहीं है फिर जो है वहां पर एक ही संयोग माना जाएगा उसका एक हाँ जी हाँ जी रहा रहा रह सकता है ऐसा तो नहीं है ऐसा नहीं है क्योंकि वहां से एक अवयव हट गया है यही माना जाएगा उस अवयव उसके साथ अवयोग था नहीं? था वो संयोग हट गया वो संयोग संयोग हट गया दूसरा है ना? कौन सा दूसरा संयोग आपने बोला कि वो संयोग हट गया संयोग हट गया ऐसा नहीं कहते अवयव हट गए कहते आपके शब्दों में क्यों इधर उधर कर रहे हैं आप बताए अनेक अवयव मिलकर के एक पट जब उत्पन्न होता है वहां पर उस पट में जो संयोग है वो एक ही संयोग माना जाता है क्योंकि सारे एक के सारे जुड़े हुए हैं तो वहां अलग अलग संयोग अगर मानेंगे तो अलग अलग द्रव्य मानने पड़ेंगे ये क्यों नहीं समझ रहे हैं आप वो सब मिलकर के एक संयोग उत्पन्न किए अलग अलग तंतु मिलकर के एक ही संयोग उत्पन्न किए तभी वहां एक संयोग होगा ही एक कार्य माना जाता है अगर आप वहां एक संयोग नहीं मानोगे अलग अलग संयोग मानोगे मानोगे इसका मतलब है हम अलग अलग संयोग है ये कहोगे आप तो अलग अलग संयोग है तो अलग अलग संयोगों का आश्रय अलग अलग, -अलग द्रव्य होंगे वहां पर पर वहां अलग अलग द्रव्य नहीं एक ही द्रव्य है वहां पर ये, ये समझने का प्रयत्न करना वहां पट एक ही द्रव्य है उस एक पट द्रव्य में एक ही संयोग है वहां पर अगर आप संयोग अलग अलग मानेंगे तो वहां अलग अलग द्रव्य माने जाएंगे वहां अलग अलग द्रव्य है ही नहीं है ऐसा कि अनेक संयोग से एक हुआ है। तो इसमें क्या है? जी जी पर वो बहुनाम संयोगान तो आप कह सकते हैं वहाँ बहुनाम अवयवानाम संयोग है ये है वहाँ संयोग का मतलब है बहु नाम अवयवा नाम संयोग ऐसा है अध्याय नहीं कर रहे हैं वो वक्ता का वो अभिप्राय ये नहीं है कि अलग अलग संयोग है देखिए वो अनेक संयोग अगर आप बहुवचन में इस रूप में अर्थ लेंगे तो अनेक संयोग होते ही उसमें कोई आपत्ति नहीं है ना एक ही द्रव्य में अनेक संयोग कहना यह अभिप्रेत नहीं है अनेक द्रव्यो में अनेक संयोग है इसमें क्या आपत्ति है मतलब तो अनेक कार्य में अनेक संयोग है ऐसा क्यों नहीं ले सकते आप बहुनाम संयोग नाम द्रव्य कम एक द्रव्य करे संयोग अगर आप ऐसा मानते हैं ठीक है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है फिर एक द्रव्य में आपको ये बताना पड़ेगा हमारा एक संयोग है अनेक संयोग है द्रव्य में एक द्रव्य में कार्य द्रव्य में हाँ जो मूल तो में है उनको अनेक संयोग नहीं कहते कारण जब कारण कहेंगे तो कारण तो अलग अलग है यही समझने एक कारण है कारण में कोई एक एक ही अवयव में कोई संयोग नहीं होता है वो जब दूसरे के साथ जुड़ता है तब संयोग होता है तो कारणों में अनेक संयोग है और कार्य में एक संयोग है ये व्यवहार नहीं होता है कारणों तो कारण के रूप में कोई संयोग नहीं है धागे कारण है मैं मना नहीं कर रहा हूं पर उसमें कोई संयोग नहीं है होगा तो कारण नहीं तो का संयोग हुआ है मन कब कर रहे हैं पर कारणों को संयोग नहीं कहते ये कहना चाह रहा हूं कारणों को संयोग नहीं, नहीं, नहीं कहते तो हुआ है। कहेंगे तो क्या अनेक संयोगों से एक द्रव्य उत्पन्न नहीं होता अनेक अवयों से एक द्रव्य उत्पन्न होता है अनेक संयोग से एक द्रव्य उत्पन्न नहीं हो सकता अनेक अवयवों के संयोग से कार्य द्रव्य उत्पन्न होता है अनेक अवयवों का संयोग ये अलग बात है अनेक संयोगों से एक द्रव्य उत्पन्न होता है ये अलग बात है यही तो वहाँ पर नया दर्शन में पढ़ लेना आप हाँ जी, जी अब से लेके चलते चलिए मान के चलिए होता होगा जी जाति के रूप में ठीक है पर यहाँ पर हमारा शुरू से ही प्रश्न यही था, होकर के चले गए कि कर्मों से वेग उत्पन्न हाँ तो आपने कहा था कि अनेक कर्मों से एक संयोग उत्पन्न उत्पन होता है एक विवाद उत्पन्न होता है तो मेरे को एक ऐसा उदाहरण आ रहा है की जिसमे अनेक कर्मों से एक वेग उत्पन्न होता है वो दिखाई देगा जैसे की मान लीजिए ये है और इनको चार लोगों ने मिलकर के धक्का दिया हम्म तो चारों का जो वेग है इनके अंदर जुड़ करके चार गुना तरीके से ही आगे जाएंगे तो ये प्रत्यक्ष हो रहा है कि चार कर्म से और इनके अंदर वेग उत्पन्न हो रहा है एक वेग उत्पन्न हो रहा है आप क्या कहना चाह रहे हैं जी मैं ये कहना चाहूँ चार लोगों ने एक आदमी को धक्का दिया है धक्का दिया ठीक है एक देगा तो कुछ वेग था। चारों ये आपको समझना है आप यहाँ छल कर रहे हैं पहले कर सुनो कर सुनो नो पहले क्योंकि चारों ने इनके अंदर वेग उत्पन्न किए तो होगा ही क्यूँकी चार वेग एक जगह इनको दे दिया अब इनके अंदर जो कर्म हो रहा है वो एक कर्म है एक कर्म से वेग उत्पन्न हो रहा है वहाँ पर दोबारा यह है कि मैं रामदेवल जी को आप दोनों चारों मिलकर के इनको धक्का देना चाह रहे हैं ठीक है ना तो हमारे कर्मों से इनमें वेग उत्पन्न हो गया अब वो वेग इनके अंदर अगला कर्म उत्पन्न किया है जी जी जी जी क्या मतलब, है? मतलब क्या होता है आप एक ही कर्म थोड़ा मानते हैं ऐसा थोड़ा है क्या मैंने ये क्या स्वीकार किया नहीं पहले हाँ ये बताइए ठीक है आया मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ वेग से कर्म उत्पन्न होता है उसका मना नहीं कर रहा हूँ लेकिन मेरे कर्म का मेरे कर्म से एक वेग उत्पन्न हुआ ठीक है ना इनके एक कर्म से दूसरा कर्म दूसरा वेग उत्पन्न हुआ तीसरे के कर्म से तीसरा वेग उत्पन्न हुआ चौथे के कर्म से चौथा वेग उत्पन्न हुआ समझ में आ रहा है ना चार लोगों के कर्मों से चार वेग उत्पन्न हुए वे हैं और ये चारों वेग मिलकर के इनमें वेग उत्पन्न कर रहे हैं पकड़ में यार ना आप, आप इससे क्या कहना चाह रहे आपने ये कहा ना कि अनेक अनेक वेगों से एक कर्म उत्पन्न हो रहा है ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? नहीं कर्मों से एक उत्पन्न होता है अनेक कर्मों से एक वेग उत्पन्न नहीं हुआ ये तो मैं कहना चाह रहा हूँ इधर उधर मत जाना देखिए मेरे कर्म से एक अलग वेग उत्पन्न हुआ ठीक है ना उनके कर्म से एक अलग वेग उत्पन्न हुआ चार लोगों के कर्मों से चार वेग उत्पन्न हुए हैं एक वेग नहीं कह सकते आप उसी का उत्तर दे हाँ जी कर्मों से एक वेग कैसे उत्पन्न हुआ जो तो देखेंगे तो चार वेग हैं वहां पर जैसे वहां पर चार संयोग थे दस संयोग थे पचास संयोग थे नहीं लेकिन उसको हम एक जाति के रूप में लेकर के कह रहे थे कि एक संयोग है तो ठीक इसी प्रकार देखने में तो यू लगेगा कि भाई चार लोगों ने धक्का दिया है तो चार अलग अलग वेग हुए हैं बिल्कुल ठीक बात है चार अलग अलग वेग ही है ठीक है चारों अब हम स्थिति देखने की रामदयाल जी का क्या हुआ जी के अंदर तो एक वेग हुआ जो चारेग था जिसे हम कहते हैं कर्म से नहीं हो रहा है ना जी कर्म से ही तो हो रहा है देखिये कर्म से तो चार वेग उत्पन्न हुए जी, जैसे मैं उदाहरण समझा उदाहरण मत समझिए पहले थ्योरी कुछ बताइए पहले थ्योरी तो स्पष्ट करिएगा ना क्यूँकी चार लोगों के चार वेग उत्पन्न हुए अब उन चारों वेग क्या कर रहे हैं क्योंकि चारो वेग आगे कोई नया कर रहे हैं इस बात को समझ लेना मतलब चार लोगों के कर्मों से चार वेग उत्पन्न हुए हैं अब वो चार वेग मिलकर के आगे वाला कर्म को उत्पन्न नहीं कर रहे जो वेग वेग करता है हैं क्या मतलब वेग वेग को उत्पन्न उत्पन नहीं कर सकता, सकता क्यों नहीं कर सकते अभी चलते की चार वेग तो उत्पन्न हुआ यहां तक हो गए ना अब वो चार वेग रामदयाल में हमने स्थापित किया जी। ठीक है ना जी। चार वेग उसमें स्थापित कर दिया यानी चार वेग चार बल इनके अंदर दे दिया हमने वेग के रूप में अब इनमें जो कर्म उत्पन्न होगा नया कर्म उत्पन्न होगा ठीक है ना वो वेग से इ, उत्पन्न होगा ठीक है ठीक है तो कौन देना है? पहले से से से से से से? होगा पहले तीसरे चौथे नहीं वो तो चारों वेग वहाँ पर आ गए ना वहाँ चारों वेग एक जगह स्थित हो गया अब वो एक रूप हो गया वेग ठीक है ना अब वो एक वेग से अगला कर्म उत्पन्न हो रहा है क्या क्या बुलवाना चाह रहे आप ठीक है एक वेग ठीक है यही तो हम तो बताना चाह रहे थे कि चार मतलब चार मतलब लोगों ने जो कर्म कर तो लिया आपने नहीं कर्म से तो फिर एक वेग नहीं है ना वहां पर देखिए चा, चार कर्मों से चार वेग तो उत्पन्न हो गए ये, ये समाप्त हो गए ये किस्सा अब जो नगला हो गया वो नया उत्पन्न हो रहा है वो पहले वाले कर्म से थोड़ा उत्पन्न हो रहा है जी, कमाल, है जी। कमाल के नहीं देखिये चार वेग उत्पन्न स्वीकार किया ना आपने अब ये चार वेग चार लोगों का वेग को आपने इसमें ले आया है ना जी, तो वो वो जो लेकर के आए तो वेग, से वेग थोड़ी ना उत्पन्न हुआ है पहले सुनिएगा वो चारों वेगों का बल इसमें आपने रख दिया है अब इसके अंदर जो वेग उत्पन्न होगा इसके अंदर जो गति उत्पन्न होगी जो गति इनके अंदर जो उत्पन्न होगी वो उस वेग के आधार पर हो रही है वहां अब वो चार अलग अलग वेग आकर के इसके अंदर बल में आ गए वो एक हो गया ठीक है ना अब वो एक वेग से अगला एक कर्म उत्पन्न हो रहा है वो अलग अलग वेग मिलकर के एक कर्म को उत्पन्न हो रहा है ऐसा नहीं कहा जा रहा है वहां पर आप जो चार जो बल है, वो में वो एक कर्म से तो एक वेग उत्पन्न होता है एक कर्म से अनेक वेग उत्पन्न नहीं होते एक कर्म से एक वेग उत्पन्न होता है तो यहाँ जो नियम बताया कि एक कर्म से एक वेग उत्पन्न होता है कर्म अनेक कर्मों से एक वेग उत्पन्न नहीं होता है तो आप इसमें अनेक कर्मों से एक वेग को उत्पन्न होता हुआ दिखाईएगा ना ये कहना चाहते मैंने नहीं दिखाया बिल्कुल जब आपने कहा कि वे चार व्यक्ति हैं और चार व्यक्ति ने चार वेग दिए और चार वेग इनमें स्थापित हो गए हाँ। और अब वो एक वेग बन गया चार ठीक है। तो मैं अब आप ही से पूछता हूँ एक कैसे बन गया चार से मतलब दिया तो आपने चार तो वो एक कैसे बन गया वो तो आपने एक व्यक्ति में बल ला करके स्थापित कर दिया है ठीक है तो ठीक मैं जब व्यक्ति एक है उसमें चार बल हमारे लग रहे हैं तो स्वामी जी को चार बल फिर जुड़ करके फिर एक बल बन जाता है हाँ तो उसमें मैं ही मना मना कब कर रहा हूँ एक बल बन गया हाँ। तो हम चार बोल भूलेंगे ना फिर मतलब यू थोड़ी ना कहेंगे चार भी है और फिर एक भी है मतलब दस, दस, दस, दस, दस दे दिए एक व्यक्ति को है। तो या तो यू कहेगी भाई दस दस के चार बल दे दिए ये कहेगी भाई चालीस रूपए दे दिए तो दोनों चीज तो नहीं कह सकते नहीं मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ वहां पर लेकिन ये चार कर्मो से चार वेग मान रहे नहीं मान रहे है आप मना कर रहा हूं तो जब, जब चार चार कर्मों से चार वेग मान रहे हैं तो फिर चार कर्मों से एक वेग कैसा आप कह रहे हो ये मेरा, मेरे को ये समझाइएगा ये तो आप ही समझा दिया बताइएगा फिर आप मैंने जो समझा उसका मेरे को समझाइए ना जी, जी, चार लोगों ने चार कर्म किए और चार कर्मों से चार वेग उत्पन्न हुए चार वेग जब एक व्यक्ति में लगेंगे तो एक व्यक्ति में लगेंगे तो चार वो मिल जाएंगे जैसे की आपने तो मिल, उस मिल जाने से आप उससे क्या कहना चाहते हो ये बताइए कहना चाह रहा कि जब मिल जाएंगे तो इसका मतलब हुआ कि चार कर्मों से एक वेग उत्पन्न हुआ एक वस्तु में चार कर्मों से एक वेग उत्पन्न हुआ एक वस्तु में ऐसा नहीं कहा जा सकता इसलिए नहीं कहा जा सकता है आपने तो केवल ये है की चार कर्मों से चार वेगो को एक वेग बना दिया ये तो कह सकते पहले मेरी बात को समझ चार वेगो को एक जगह लाकर के एक वेग बना दिया ये तो कर सकते हैं। पर ये नहीं कह सकते कि चार कर्मों से एक वेग उत्पन्न हुआ परंपरा से कह सकते हैं बिल्कुल स्वामी जी जैसे तो जैसे हम कहते हैं कि मतलब तो इस पर अभी परंपरा को बीच में लिया है ना ठीक है आप परंपरा से मानते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है पर साक्षात हो ही नहीं सकता मतलब जो पर समझाने के लिए वास्तव में है तो साक्षात ही जैसे धक्का देने में धक्का देने में हमें कोई आपत्ति नहीं है <laughs> लेकिन आप आपको ये सिद्ध करना है चार कर्मों से एक ही वेग उत्पन्न हुआ ये आपको सिद्ध करना है मतलब मैं बता रहा हूँ आपके बताने से कैसे नहीं है बिल्कुल हाँ। तो जो उदाहरण मेरे को याद आया है आपने भी स्वीकार किया है उसको और चार कर्म से एक वेग उत्पन्न हो रहा है चार कर्म से चार वेग उत्पन्न हो रहा है ये बात ठीक होती होगी वो चार वेग जब एक में लग रहे हैं तो फिर चार को तो जुड़ जाएंगे तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ ना चार नहीं तो जुड़ते हैं तो जुड़ गए तो क्या तो हुआ इसका मतलब इसका मतलब तो यही हुआ यानी आप किया? आप आप ऐसा नहीं कह सकते हैं क्योंकि आप ये कह सकते हैं चार कर्मों ने चार वेगों को उत्पन्न किया है और जब वो चारों वेग मिल जाएंगे तो जाति के रूप में वो एक हो जाएगा उसमें मेरे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन चार कर्मों से चार वेग उत्पन्न हुए हैं आपको ये सिद्ध करना आता उन चारों कर्मों से एक ही वेग उत्पन्न होता हुआ दिखाना, दिखाना था आप ये छिल कर रहे हो अच्छा नहीं है तो आप किसी को भी समझा सकते हैं जो आप जो कहना चाहते हैं कि चारों लोगों का अलग अलग जो वेग उत्पन्न हो रहे हैं वो अलग अलग वेद, वेग भी मान रहे हो और एक भी मान रहे हो ठीक है ना तो अनेक में एकता ला रहे हो आप अनेक तो अनेक ही रहेंगे एक एक ही रहेगा पहले अनेक को एक सिद्ध करना पड़ेगा आपको नहीं आप नहीं करेंगे नहीं ये करेंगे आप उल्टे में जाएंगे ये करेंगे ये अब कि की ले कर आया बात आई थी मैंने बताया था कि वो निश्चित सिद्धांत तो है एक है जिसमें दो, चार पांच छः आठ दस पचास जितने भी बल लग रहे हो तो वो बल्ब जब लग रहे हैं तो फिर वो बल आधे जुड़ जाते हैं मैं आप पर... एक बात बताइए आप उसको बार बार क्यों कह रहे हो अनेक वेग एक जगह जुड़ जाते नहीं है मैंने बोला क्या पहले पहले मेरी बात को समझे मतलब एक एक वेग आपके यहां से आ रहा है एक वेग मेरे यहां से आ रहा है और एक जगह आकर के दोनों वेग जुड़ जाते हैं मेरे कोई आपत्ति नहीं है दो क्या है सैकड़ों वेग आकर के एक जगह मिल सकते हैं लेकिन जो सैकड़ों वेग सैकड़ों कर्मों के कारण से हुए हैं ठीक है ना अब वो एक जगह आकर के मिल गया है वो इससे आप ये नहीं कह सकते हैं कि अनेक कर्म मिलकर के एक वेग को उत्पन्न किए हैं अनेक कर्म मिलकर के अनेक कर्म अनेकों वेगों को उत्पन्न किए हैं बस कर्म से वेग उत्पन्न हुआ अब वो जो वेग उत्पन्न हुआ वो कहीं जाकर के मिलकर के एक बन जाए अनेक रहे उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है उसको अब इसके साथ नहीं जोड़ सकते आप क्या करना चाह रहे हैं पता है यानी ये इन अनेक कर्मों से जो अनेक वेग उत्पन्न हो रहे हैं ना उसको अनेक ना मान करके एक, मा, एक वेग सिद्ध करवाना चाह रहे हैं आप एक वस्तु के लिए मैं रहा हूं। नहीं नहीं एक वस्तु तो के अगर लिए अगर वहां पर अगर अगर पहले इस बात को समझ ले दूसरी वस्तु में जाकर के वो सारे वेग एक हो जाए हमें कोई आपत्ति नहीं है उस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूँ लेकिन यहाँ जो अनेक कर्म जो अनेक वेग पैदा कर रहे हैं वो अनेक ही रहेंगे वो अनेक को एक कैसे आप कह सकते हो ये हमारा प्रश्न है एक जगह जाके सारे वेग मिल जाने पर एक हो जाएंगे उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जो अलग अलग वेग उत्पन्न हो रहे हैं अनेक कर्मों से तो उनको अनेक ही वेग कहेंगे अनेक कर्मों से एक वेग उत्पन्न नहीं हो रहा आपको यह दिखाना है कि मेरा वेग मेरे कर्म उनके कर्म चार लोगों के कर्मों से एक ही वेग उत्पन्न हो रहा है ये सिद्ध करना था आपको Definitely. ये सिद्ध ना करके आपने क्या सिद्ध करन, किया पता है मेरा वेग सा... चारों वेग एक जगह ले आए एक जगह लाने के बाद वह एकत्व दिखा रहे हैं उस एकत्व में हमें कोई आपत्ति नहीं है ना उस एकत्व से यह सिद्ध नहीं होता है कि ये चारों कर्मों से एक वेग उत्पन्न हुआ यह सिद्ध नहीं होता इससे एक बात का जवाब दीजिए आप जो तंतुओं में संयोग कह रहे हो दुनिया भर की तो वहाँ पर, तो पर, तो वा, वा, पर तो हमें कोई आपत्ति नहीं है ना यहाँ पर आपत्ति है नहीं देखिये वहाँ पर अनेक कर्म, कर्मों के होने के बाद में जहाँ एक जगह अनेक कर्म मिल गए यानी अनेक कर्मो से एक जगह सहयोग मिल गया जी ठीक है मैं आप ही की शैली ऐसी बोलूंगा जैसे पहले बोल रहे थे अनेक कर्म थे अनेक तो नेकम से जैसे आप मेरा स्वीकार नहीं कर रहे की एक वेग उत्पन्न नहीं मान रहे आप देखिए एक वेग नहीं मान रहे ऐसा तो नहीं कहा तो अनेक कर्मों से अनेक वेग रहे मान रहे मतलब पहले इस बात को समझिए अनेक कर्मों से अनेक वेग उत्पन्न हो गए वो अनेक वेग जब एक जगह मिल जाते हैं तब वो एक वेग माना जाएगा इसमें मेरे कोई आपत्ति नहीं है इस तो पहले इस बात को समझ लिया तो, तो संयोग भी जैसे सारे द्रव्य इकट्ठे होकर के जब एक हो गए तो वहाँ एक कार्य द्रव्य जब उत्पन्न हुआ तो वहाँ सभी अवयव जो है एक अवयव में जुड़े हुए हैं जी अब यही बात बिल्कुल मैं वे लगाऊंगा जैसे कि जब इकट्ठे हो गए तो सारी चीजें एक ही द्रव्य में है तो तो आपको बताना तो तो तो सारे दोनों में अंतर है यहाँ अवयव आकर के मिल रहे हैं वहाँ वेग आकर के मिल रहे है क्योंकि यहाँ अनेक कर्मों से अनेक वेग जो उत्पन्न हुए हैं वो अनेक वेग आकर के एक जगह मिल गए फिर वो एक वेग बन गया यानी जिसको आप कह सकते महावेग बन गया ऐसा कह सकते हैं यानी सब वेग मिलकर के एक ही वेग हो गया वहाँ नहीं महासोग क्या वहाँ नहीं, वहाँ अवयव आकर के मिले है ना अनेक अवयव आकर के जब मिल जाते हैं तब वहाँ एक संयोग उत्पन्न अवयवों का मिलना अलग चीज है और यहाँ वेगो का आना अलग चीज है, वैसे जब तो वो बनता है देखा तो मैं, मैं रहा एक साथ आ करके मिलेंगे हाँ, कोई दिक्कत नहीं एक, एक ठीक है तो जब एक एक करके कर तो जब पूरा कपड़ा बन जाएगा तब उसमें एक ही संयोग माना जाता वहाँ पर तो ऐसे ही मेरा बल आपके अंदर आया उनका बल आ गया उनका बल आ गया उनका बल आ गया सबका बल आ गया अब इनके पास जो बल है वो एक ही बल माना जाएगा हमें कोई आपत्ति नहीं उसमें इससे अनेक कर्मों से एक वेग उत्पन्न होता ये सिद्ध नहीं होता है क्यों जी समझ में हाँ जी, एक... जी आपको कुछ पतल है ठीक लग पहले पहले इसको तो समझ लो अनेक <laughs> वेग उत्पन्न हो रहे हैं ना अनेक कर्मों से अनेक वेग उत्पन्न हो रहे हैं यह कहा जाएगा अनेक कर्मों से एक वेग उत्पन्न हो रहा है यह कहा जाएगा नहीं अनेक कर्मों से अनेक वेग ना, एक बन रहा है मिलकर के एक बन रहा है वो तो ठीक है लेकिन अनेक कर्मों से अनेक वेग तो उत्पन्न हुए है ना अब इस अनेक वेगों को एक वेग नहीं कह सकते ना, जब नहीं मिल रहे हैं तो अनेक, अनेक, अनेक, अनेक ही रहेंगे अब एक जगह मिलने के बाद में एक ही कहेंगे हमें कोई आपत्ति नहीं है देख नहीं सकते इसको हाँ जी अनेक वेग है एक ही देखना पड़ेगा अनेक कर्मों से उत्पन्न हो रहे हैं सकता हूँ दि दिखाई देगा रूप में दिखाई देगा नहीं।, नहीं जब एक जगह मिलेंगे तब एक रूप में दिखाई देगा ना एक ही तो बात है चलिए ठीक है हाँ जी आप जिस जिस हेतु ऐसी इनका खंडन करेंगे उसी हेतु ऐसी आपका हाँ जी कार्य देख लीजिए है, और मिला नहीं है, चकार से किया है, किया है। अच्छा आप ये कहना चाहते हैं कि अनेक कर्म मिलकर के एक वेग को उत्पन्न करते हैं एक द्रव्य में, में। क्योंकि यहाँ पर सहयोग और विवाद ठीक है तो एक बात बताइए क्या एक कर्म एक वेग को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है सक्षम है ना तो ठीक है फिर एक कर्म एक वेग को उत्पन्न करता है ठीक है एक कर्म एक वेग को उत्पन्न करता है अनेक कर्म करके अनेक वेगों को उत्पन्न करता है ये बात तो आपके संयोग में भी आप इस बात को समझ लीजिएगा अनेक वेग आकर के एक जगह संयुक्त तो होते है तो एक वेग बन जाता है हमें कोई आपत्ति नहीं है ठीक है ठीक है मान लीजिएगा तो फिर वहाँ अब एक द्रव्य में हम मान लेते हैं कि एक धागा दूसरे धागे से संयुक्त हो गया एक वो संयोग है ठीक है तीसरा धागा चौथे के साथ संयुक्त है वो संयोग वो सारे हो गया उसके बाद जब एक कपड़ा बन गया तो वहाँ एक ही संयोग मानेंगे ठीक मान मान आप मान है ठीक है मान लीजिएगा ठीक है मान लीजिएगा क्या मेरे मन से तो एक द्रव्य में तो एक ही संयोग होता है हम तो पहले से मान रहे थे नहीं वेग तो ठीक है हमें क्यों आपत्ति नहीं है नहीं, की चकार से वेग को मैं नहीं ले सकता <laughs> क्योंकि अनेक वेग, ए, अनेक वेग कर्म अनेक वेगों को उत्पन्न करते, वे, करते हैं वो अनेक वेग जा करके जब एक जगह संयुक्त होते हैं तब वो एक वेग हो जाएगा पर वो अनेक कर्म मिलकर के इस एक वेग को उत्पन्न किया ऐसा नहीं कह सकते ये हम कहना चाह रहे हैं वेग सम्मिलित हो गई ये तो हम कह ही रहे हैं इसमें तो आपत्ति ही नहीं है हाँ जी हाँ जी से एक संयोग मानेंगे ये जो सूत्र है तीसरा सूत्र जी सरना पड़ेगा तो लिखा हुआ है, दो से, तो बहुत से एक लिखा है। क्या मतलब के में दो कर्म से अनेक कर्म से नहीं नहीं यहाँ एक द्रव्य से संयोग का मतलब ये होता है एक ही द्रव्य में संयोग हम नहीं मान रहे मतलब एक ही कर्म से संयोग होता है कर्म एक एक कर्म से संयोग उत्पन्न होता है हम ये कह रहे हैं हम ये नहीं कह रहे एक ही द्रव्य में संयोग उत्पन्न होता है एक कर्म से संयुक्त हो रहा है यहाँ ये कहना चाहते हैं कि अनेक अथवा दो कर्म से संयुक्त हो है एक कर्म तो है तो हाँ जी कि तो आज एक एक है, कि है दो अथवा अनेक देखिए संयोग जो उत्पन्न होगा वो संयोग दो द्रव्यों में होता है तो ये तो कह कहा जा रहा है लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि दो कर्मों से एक संयोग होता है कहाँ कह रहे हैं तीसवा सूत्र के बाद तीसवें सूत्र में कर्म नाम द्वयो हो कर्मणो हो बहुनाम व कर्म नाम संयोगो विभागा चकारात ये जो कहा ना ये तो उसके लिए कहा जा रहा है जो कार्य द्रव्य होते हैं ये तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि अनेक कर्म यहाँ जब अनेक कर्मों का कर जब ग्रहण होंगे वहां अनेक कर्म में दो या दो से अधिक लेना होगा अनेक कर्म जब लेंगे तो वहां जो कार्य जब उत्पन्न होंगे तो जब अनेक कर्मों से आपको संयोग दिखाना जब होता है तब वहां दो कर्मों को ग्रहण करना पड़े कम से कम इससे ये नहीं कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जहां एक कर्म होता है तो उस एक कर्म से किसी द्रव्य में एक संयोग उत्पन्न नहीं होता ये नहीं कहना चाह रहे यहाँ पर जब अनेक कर्मों का प्रसंग चल रहा हो तो अनेक में एक तो हो नहीं सकता इसलिए अनेक में दो कम से कम ग्रहण करना पड़ेगा ये कहना चाह रहे हैं जी और अंदर क्या करेंगे क्या वहां भी संयोग विभाग वेग को कर्म का कार्य बताया। जी यहां भी कर्म से संयोग विभाग हो रहा है। यहाँ इस तीसवे सूत्र में और बीसवे सूत्र में बीसवे सूत्र में कर्म विषय खल उच्चते यानी संयोग विभाग वेगा कर्म सामान्यम कर्म जो है संयोग विभाग वेग उत्पन्न करने में समान रूप से कारण बनता है ये यह यहाँ पर ये यह बताया ठीक है ना यानी यहाँ कर्म एक कर्म संयोग को उत्पन्न करता है एक कर्म विवाह को उत्पन्न करता है एक कर्म वेग उत्पन्न करता है एक कर्म है यहाँ पर और यहाँ जो तीसवा सूत्र है यह प्रसंग चल रहा है अनेकों का अनेक मिलकर के किसी एक को उत्पन्न करते हैं तो अनेक द्रव्य मिलकर के एक कार्य द्रव्य को उत्पन्न करते हैं अनेक गुण मिलकर के एक गुण को उत्पन्न करते हैं ऐसे अनेक कर्म मिलकर के एक गुण को उत्पन्न करते हैं या अनेक को करना सूत्र है वहां अनेकता नहीं है केवल एक ही कर्म संयोग को उत्पन्न करता है एक ही कर्म विभाग को उत्पन्न करता है और एक ही कर्म वेद उत्पन्न करता है वो प्रसंग है वहां पर और यहां अनेक कर्मों को मिला करके एक कार्य गुण को उत्पन्न करने की बात कहिए ये अंतर है वहां एक से हो रहे हैं या अनेक से हो रहे है। तो जहां अनेक से हो रहा है तो वह अनेक कोई दिखाएंगे ना यहाँ पर एक को तो दिखाई नहीं सकते इसलिए इससे ये नहीं सिद्ध कर सकते कि अनेक में ही संयोग होता है एक में नहीं होता ये नहीं कह सकते ये मैं कहना चाह रहा था नहीं चल सकता है ना देखिए पहले, पहले प्रसंग ये है कि अनेक मिलकर के क्या क्या उत्पन्न कर सकते हैं ये बताया जा रहा है तो अनेक द्रव्य मिलकर के एक कार्य द्रव्य को उत्पन्न करते हैं ये बताएंगे ना तो ऐसे ही अनेक गुण मिलकर के एक गुण को उत्पन्न करते हैं ये भी बताएंगे ऐसे ही अनेक कर्म मिलकर के एक गुण को उत्पन्न करते हैं ये भी बता रहे है यहाँ पर उसी से चल सकता है ऐसा आप नहीं कह सकते अगर ऐसा कहते तो फिर एक ही सूत्र से सारा दर्शन चल सकता है ना ऐसा तो नहीं है इसलिए प्रसंग प्रसंग के अनुसार नहीं हो सकता है ना यहाँ तो व्याख्या करके बताना पड़ेगा ना तो किसी के मन में ये आ सकता है ना जैसे अनेक द्रव्य मिलकर के एक द्रव्य को उत्पन्न करते हैं अनेक गुण मिलकर के एक गुण को उत्पन्न करते हैं तो ये भी बताना आवश्यक पड़ता है कि अनेक कर्म मिलकर के भी एक गुण उत्पन्न करते हैं ये भी बताना आवश्यक है आप ये नहीं कह सकते कि उसी से चल सकता है अगर उसी से चल सकता है तो हम ये सारे सूत्रों कहे बिना भी उन सूत्रों से चल सकते ये भी तो कह सकते, नहीं सकते क्यों नहीं कह सकते मतलब यहाँ हो सकता है और वहाँ नहीं हो सकता इसमें इस क्या हेतु इस इस है द्रव्य नी द्रव्यांतर हम आरम बनते कहा ना जब वहाँ वह हो चुका है तो फिर यहाँ इसको कहने की जरूरत नहीं है ना गुणा गुणांतरम आरम बनते हुए भी फिर यहाँ पर सूत्र कहे ना संयोग, संयोगान द्रव्यम रूपा रूपान इनकी आवश्यकता नहीं है ना फिर नहीं रहता ना तो फिर ठीक है तो आप तो, तो मान लिया ना आपने हाथ को दूसरे का मतलब है जहाँ द्रव्यानि द्रव्यांतरम आरंभनते कहने के बाद भी फिर अनेक द्रव्य मिलकर के एक द्रव्य को उत्पन्न करते हैं बता रहे है ना तो द्रव्य नी द्रव्यांतर आरम बनते का मतलब एक द्रव्य एक द्रव्य को उत्पन्न भी कर सकता है ठीक है ऐसे अनेक द्रव्य मिलकर के भी एक द्रव्य को उत्पन्न कर सकते हैं ऐसे ही एक गुण एक गुण को उत्पन्न करता है ऐसे अनेक गुण मिलकर के अनेक गुणों अनेक गुण मिलकर के एक गुण को भी उत्पन्न कर सकता है ये बताया जा रहा है तो ये जो बताया जा रहा है स्पष्टता के लिए तो बताना ही पड़ेगा ना आप ये नहीं कह सकती इस सूत्र की आवश्यकता नहीं तो इस सूत्र की आवश्यकता नहीं तो उसकी भी नहीं है उसकी भी नहीं है उसकी भी नहीं है न द्रव्य के विषय में जो सूत्र आया न गुण के विषय में सूत्र है उनकी भी आवश्यकता नहीं है फिर भी वो कह रहे हैं तो इसका मतलब है आवश्यकता है तभी तो कह रहे हैं ठीक है हाँ जी कौन सा हाँ जी जो आपने अनेक कर्मों का एक संयोग और एक विभाग कार्य होता है हाँ जी अनेक कर्मों का कर्मणा होता है हाँ जी एक संयोग और एक विभाग कार्य होते हैं ये किसका होता है क्या एक संयोग और एक विभाग कार्य होता है अनेक कर्मों का एक संयोग कार्य है अनेक कर्मों का एक विभाग कार्य है हाँ ये कहा जाए किस शब्द का अर्थ है किस शब्द का अर्थ है तो ये तो सूत्र का है ये ये जो कर्मनाम है ना अनेक कर्मों का संयोग होता है कार्य अनेक कर्मों का विभाग होता है कार्य तो ये संयोग कार्य है विभाग कार्य, कार्य मैं ये कर रहा हूँ ये ऐसा है कि अनेक कर्म मिलकर के अनेक संयोगों को उत्पन्न करते हैं ना तो जो अनेक संयोग है वो एक द्रव्य में नहीं कहना चाह रहे अलग अलग द्रव्यों में कहना चाह रहे हैं बहुवचन जो है अलग अलग द्रव्य यानी अनेक कर्म मिलकर के एक द्रव्य को उत्पन्न करते हैं ऐसे और अनेक द्रव्य अनेक कर्म मिलकर के किसी दूसरे को भी उत्पन्न कर तो इस तरह के अनेक संयोग उत्पन्न हो सकते हैं इस रूप में आप कह सकते हो पर यहां पर यह है संयोग विभागाश्चार उल्टा नहीं बोल रहा नहीं नहीं नहीं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ अनेक कर्म मिलकर के एक संयोग उत्पन्न किया ऐसे अनेकत्री तरह होगा ऐसे अनेक संयोग उत्पन्न होंगे ये मैं कहना चाह रहा हूँ वो उनके प्रश्न पर कर रहा रहे मैं वो वो इस, इस, इस शब्द का जो आ, बात का खाल उतार उस दृष्टि से मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ तो केवल बहुवचन आधार भी होता है ना क्योंकि देखिए अनेक प्रसंग क्या चल रहा है प्रसंग ये चल रहा है अनेक द्रव्यों से एक द्रव्य उत्पन्न होता है ये प्रसंग चल रहा है ऐसे अनेक गुणों से एक गुण उत्पन्न होता है ये प्रसंग चल रहा है ऐसे अनेक कर्मों से एक कर्म उत्पन्न होता है अनेक कर्मों से एक संयोग उत्पन्न होता है और अनेक कर्मों से एक विभाग उत्पन्न होता है यह प्रसंग चल रहा है और वहां सूत्र में है। हाँ तो, तो नहीं एक वचन में एक वचन में ही है। सूत्र में बहुवचन सूत्र में बहुवचन तो वो तो बता रहा हूँ ना तो आदर के लिए हो। होदर आदर का मतलब किसका आधार अब ऐसा ऐसा थोड़ा होता है आधार आत्मिकोजन जहाँ कहा होगा आधार आत्मिकोजन का प्रयोग होता है वहाँ आचार्य होता है कुछ न कुछ उसका आदर किया जाता है हाँ तो, तो यहाँ वस्तु विभाग है विभाग है संयोग है इसके आदर है इनका भी तो आदर होता है ना संयोग का विभाग का यानी आप एक बात बताइए यहाँ पर बहुवचन तो है ठीक है और यहाँ बहुवचन अर्थ नहीं होता है ठीक है ये आप, आप ही कह रहे तो हैं ना क्योंकि अनेक कर्मों से एक संयोग एक विभाग उत्पन्न होता है तो यहां आपको कहना चाहिए संयोग विभागो ये कहना चाहिए लेकिन ये ना कहके विभागा ऐसा कहा है तो ये बहुवचन का प्रयोग किया है ना तो एक वचन दिवचन के स्थान में बहुवचन जो प्रयोग किया जा रहा है उसका कोई तो उद्देश्य होगा ना वो उद्देश्य क्या हो सकता है एक सकते हैं क्या आर्ष प्रयोग आर्ष प्रयोग मान सकते हैं तो वो आपक वो वो तो ये तो शब्दांतर ही हुआ ना आर्ष प्रयोग भी आर्स प्रयोग, प्रयोग भी किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर करके किया जाता है ना केवल आर्स प्रयोग कह करके आप छुटकारा नहीं पा सकते ना? वो, वो, है ना वो ऐसा है वो तो केवल शब्दांतर होगा मैं आदरार्थ बोलूं आप आर्स प्रयोग करो अंतर क्या हुआ अंतर है। अच्छा क्या अंतर है बताइए नहीं आर्स का मतलब क्या होता है नहीं क्यों देखा जाता है ऐसा उसका तो भी कोई प्रयोजन है नहीं।, वो रिश्ट। रिश्ट। नहीं नहीं उसका भी देखिए कोई भी काम करता है तो उसका कोई उद्देश्य होता है बिना उद्देश्य के वो केवल बस मैं प्रयोग कर रहा हूँ ऐसा नहीं होता है हाँ जीते तो ठीक है आदर है ना आदरार्थ तो आगे है ना ठीक है देखिए नहीं जड़ पदार्थों का भी आदर होता है चेतन पदार्थों का भी आदर होता है ऐसा नहीं कह सकते कि जड़ पदार्थों का आदर नहीं होता है आप शास्त्र में देखेंगे आप यजुर्वेद को देखिएगा जड़ पदार्थों का भी नमन किया है आदर किया है वहां पर तो, तो आदरार्थ है यहाँ पर इसमें क्या दिक्कत आ रही है तो बस इतना ही मान लीजिए और क्या जब दिक्कत ही नहीं तो प्रश्न क्यों हाँ जी नहीं आ, आ, आ, आ, आप आपने समाधान को सुनकर के भी तो आपने उसको तो आ, नहीं, वस्तु सही ठीक है तो, तो अच्छा इन, इन लोगों का था ठीक है आपका नहीं था तो कोई बात नहीं हाँ जी में करना है नहीं नहीं करना, है। नहीं करना है नहीं लिखा हुआ है मैं मना नहीं कर रहा हूँ लेकिन क्योंकि एक कर्म से एक वेग उत्पन्न होता है अनेक कर्मों से एक वेग उत्पन्न होता है एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा जी उस चकार का वो वेग के लिए नहीं है पर ऐसा किया संयोग विभाग क्या संयोग नहीं वेग को तो ले ही नहीं सकते ना वेग को तो मैं ले ही नहीं सकता ना क्योंकि एक कर्म एक वेग को उत्पन्न करता है अनेक कर्म एक वेग को उत्पन्न करता हुआ एक भी उदाहरण आप नहीं दिखा सकते देखिए वो जो उदाहरण दिया है वो उदाहरण में उन्होंने अनेक वेग स्वीकार किया है अनेक वेगों है। अनेक वेगों वेगों को को एक एक जगह जगह मिलाया है। मिलाना अलग चीज है और अनेक वेगों का उत्पन्न होना अलग चीज है तो उन्होंने ये नहीं कहा कि चारों कर्मों से केवल एक वेग उत्पन्न हो रहा है ये नहीं कहा उन्होंने कहा चार कर्मों से चार वेग उत्पन्न होकर एक जगह मिल गए ये बात कही जा रही उसको तो हम स्वीकार ही कर रहे हैं उसमें तो कोई बात ही नहीं है जैसे आप बोले कि बोला मैंने मान लिया ना आपकी बात को एक संयोग वेग उत्पन्न होने में मेरे को आपत्ति नहीं है ना अनेक कर्मों से एक वेग उत्पन्न होता है फिर वही बात है जब आप अनेक कर्मों से अनेक वेग उत्पन्न करके फिर उस अनेक को एक कैसे बनाएंगे स्वामी जी जैसे आप जो बोल रहे अनेक संयोग थे पहले इस बात को समझ समझिएगा जब अनेक कर्मों से अनेक वेग उत्पन्न हुआ ना कर्म समाप्त हो गया आ, याद रखना उधर नहीं चलना पहले पहले इधर है उस उस बात को बार बार मत कहिएगा और समय आपका व्यर्थ जा रहा है जी। जी। उसी से, चलते। अनेक, कर्मों से, अनेक, से अनेक कर्मों से अनेक वेग उत्पन्न हुए क्योंकि जब जब आप इस बात को स्वीकार ही कर रहे हो ना अनेक कर्मों से अनेक वेग उत्पन्न हो रहे हैं उसके बाद में उन अनेक वेगों को एक जगह मिलाया आपने अब उस एक वेग को फिर उन अनेक कर्मों का ही वो वेग है ऐसा कहना गलत है ये मेरा कथन है हाँ तो नहीं लगता है तो कोई बात नहीं आप किसी को भी जो इस वैशेषिक को जो जानता है आप जो वैशेषिक को नहीं जानता उसके आधार पर बोलेगा तो वो आपकी बात को मानेगा हाँ जो वैशेषिक को जानता है उससे आप ये बात सिद्ध करवाइएगा कि अनेक कर्म अनेक वेगों को उत्पन्न हुए कर किया है फिर वो अनेक वेगों को एक जगह आपने स्थापित किया है अब वो एक वेग बन गया तो क्या वो अनेक कर्मों का वेग है अथवा अनेक वेगों को मिला हुआ स्वरूप है अपने आप स्पष्ट कर देगा वो हाँ देख लीजिएगा हाँ जी तो हाँ जी ये कि करके एक को करते है। जी जी तो नहीं जहाँ जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ वहाँ जहाँ हो सकता है तो क्या तो गुणानम गुण इसलिए नहीं कह सकते क्यूँकी अनेक संयोग मिलकर के एक संयोग को उत्पन्न होता हो ऐसा आ, क्या कहना चाहिए अः रूपानाम रूपम कह के आ, जैसे रूप का है गंध का है स्पर्श का है ठीक है वहां लागू होता है शब्द तो एक शब्द एक शब्द को उत्पन्न करता है फिर वहां नहीं लागू हो सकता ठीक है जैसे रूपम तो जो जो वो अर्थ निकाल लिया ऐसा उसमें अतिव्याप्ति आता है उसमें अतिव्याप्ति आता है इसमें नहीं आएगा अगर आप गुणम गुना कहेंगे तो अतिव्याप्ति आएगा तो वो दोष दोषयुक्त सूत्र माना जाएगा और इसमें दोष नहीं आता है रूपानाम रूपम रूपानाम रूपम कहने से दोष आता नहीं है लेकिन गुणानाम गुणम कहते दोष आ जाएगा इसलिए वो नहीं बना सकते सूत्र नहीं क्या नहीं यहाँ अव्याप्ति कैसे होगा रूपानाम तो रूपम तो होता ही है इसमें क्या है तब होगा जब रूपानाम होता है यहाँ अतिव्याप्ति नहीं होता है अव्याप्ति भी नहीं होता है हाँ जी जिससे आप तो रूप से रूप उत्पन्न कर रहे हैं एक रस उत्पन्न होता है उसके लिए कौन सा सूत्र है उसके लिए सूत्र की जरूरत नहीं इसी से होगा इसे, इसे अव्याप्ति देखिए अव्याप्ति उसको कहते हैं कि वो कहीं लगता कहीं नहीं लगता यानी कुछ रूपों में लगता कुछ रूपों में नहीं लगता तब अव्याप्ति कहेंगे इसको अव्याप्ति नहीं कहते हैं तो हाँ बस नहीं देखिये रस्म देखिये रस में ना लगने से इसको अव्याप्ति नहीं अव्याप्ति पहले अव्याप्ति को समझो अव्यापति उसको कहते हैं कुछ जगहों पर रूपों को रूप उत्पन्न करता है लेकिन कुछ जगह रूपों को रूप उत्पन्न नहीं करते तब अव्याप्ति होगा पकड़ में आ रहा है इसमें अव्याप्ति नहीं लगती कि भी जहां जहां रूप अनेक रूप मिलकर के एक रूप उत्पन्न करते हैं इसमें अव्याप्ति दिखाइए इसमें नहीं है ना बस इसलिए पूर्ण है दोष इस इस उसका साथ अनेक स्पर्शों के लिए बताने के लिए नहीं अर्थापत्ति से सिद्ध होता है इसको अव्याप्ति नहीं कह सकते ये मैं कहना चाह रहा हूं जैसे तो अर्थापत्ति से सिद्ध होता है इस अर्थापत्ति से सिद्ध होने वाले को अव्याप्ति इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि पहले आपको अव्याप्ति किसको कहते ये परिभाषित करना पड़ेगा क्योंकि रूप जहां जहां रूप होंगे वहां वहां रूपों से रूप उत्पन्न होता है इसमें कोई दोष आता है तो अव्याप्ति माना जाएगा तो ऐसा व्याप्ति यहां पर नहीं लगता है नहीं निकलेगा इसलिए नहीं निकलेगा अर्थापत्ति एक जगह अर्थापत्ति का मतलब सर्वत्र अर्थापत्ति नहीं होती है मतलब बादल के होने पर बरसात होती है ठीक है ना बादल के होने पर बरसात होती है तो इससे क्या अर्थापत्ति निकलती है बादल के ना होने पर नहीं, हो। नहीं होती है बस इतना ही अर्थापत्ति निकलती है तो इसका ये अर्थाप बादल तो है वर्षा क्यों नहीं हो रही है ये अर्थापत्ति नहीं निकलती है इसलिए बनेगा क्योंकि जहां हो सकता है उसी को वही लागू करोगे ना सर्वत्र थोड़ा लागू करोगे अब सर्वत्र लागू नहीं कर सकती, इतने मात्र से इसमें अव्याप्ति नहीं दिखा सकते क्योंकि अव्याप्ति का पहले परिभाषित करना हुआ, अव्याप्ति का मतलब उस अव्याप्ति को आप मान रहे हैं उस अव्याप्ति को दूसरे जगह नहीं लगा सकते ये मैं कहना चाह रहा हूँ हाँ जी का जो सूत्र की क्या ठीक है निगमन किया किया जाएगा कि यहां किया जाएगा कि तो ये यहीं पर है के है निगमन निगमन भी कई जगह देखिए ये तो वक्ता के ऊपर निर्भर करता है कहाँ वो स्पष्ट करना चाहता कहा नहीं करना चाहता एक जगह अगर वो स्पष्ट करना चाहता है नहीं तो जहाँ पर होगा वहाँ पर भी मान लेंगे नक्ष जी मंगला ऐसा तो। वो तो आप अपनी ओर से किसी को कुछ, कुछ भी व्याख्या करो उसमें कोई बात नहीं, नहीं। जब में जब सूत्र पढ़ते हैं नहीं। नहीं। बोले संजय ठीक है ठीक है बोले ठीक है नहीं अगर ऐसा हो तो करेंगे ना जब वो ऐसा होगा नहीं तो हम जबरदस्ती क्यों करें यह मैं कहना था ठीक है ऐसा तो आगे आएगा तब पता लगेगा ठीक है हाँ जी पर हाँ किस में नहीं भूमिका में या जी जो है, हाँ जी, हाँ जी। नुँ, नुँ, इसका ऐसा करें गुण गुण का का द्रव्य द्रव्य होता होता है होता है या नहीं या नहीं, नहीं। जी, जी ऐसा करेंगे नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं ये कह रहे हैं कर्मनस्तु द्रव्य आरंभकत्वम न नवती कर्म तो द्रव्य को उत्पन्न नहीं करता है ठीक है तो पूछ रहे हैं गुणस्य द्रव्य आरम्भकत्वती ना वह गुण द्रव्य को उत्पन्न करता है अथवा नहीं ये, ये प्रश्न किया जाए व्यक्ति को पर जो है ना अच्छा गुण का द्रव्यारंभ आरंभ का तो होता नहीं होता है गुण का तो ऐसा कहके आप क्या कहना चाह रहे हैं श्रेष्ठी व्यक्ति से द्रव्य गुण का आरंभ करता है अथवा नहीं ना ऐसा अर्थ नहीं है यहाँ पर नहीं वो तो श्रेष्ठी व्यक्ति के कारण से आप ऐसा श्रेष्ठी विभिक्ति तो ये है गुण द्रव्य को आरंभ करता है नहीं क्योंकि ये द्रव्य आरंभकत्वम जो है ना ये हेतु में ये है हेतु में भी प्रयोग होगा ना हेतु में कोई भी विभक्ति आ सकती है हेतु में कोई भी विभक्ति आ सकती है उसमें कोई बात नहीं इसका ये अर्थ है गुण द्रव्य को आरंभ करता है या नहीं है बस इतना अंतर है श्रेष्ठी का अर्थ ही लेना यहां जरूरी नहीं है मतलब श्रेष्ठी होने के कारण से सृष्टि का अर्थ हुआ ऐसा कोई नियम नहीं है वहां यह देखा जाता है वो श्रेष्ठी किस अर्थ में आया है संबंध अर्थ को बताने के लिए आया तभी संबंध अर्थ निकालोगे ना या संबंध अर्थ को बताने के लिए सृष्टि आई नहीं है इसलिए संबंध अर्थ नहीं निकाल सकते ये मैं कहना चाह रहा हूं ठीक है चले क्या एक सूत्र तो कम से कम पढ़िए हाँ, हाँ जी हाँ जी आगे आप देखिए द्रव्यगुणकर्माण त्रयाण्य पदार्थेभ्यो विभक्ता अर्थपदवाच्याणे कार्य भाव, कार्य क्रम सामेषार द्रव्यगुणकर्म इन तीनों का जो कि षड पदार्थों में ये तीन पदार्थ हैं तो ष पदार्थे भे पदार्थों में विभक्त हुए हुए इन पदार्थों का उद्देश्य और लक्षण नाम और उनके लक्षण बता दिए हैं और कारण कार्य कारण भावमच और उनके कार्य कारण भाव को भी बता दिया द्रव्य गुण कर्म इन तीनों के अब क्रम प्राप्त चौथा और पांचवा पदार्थ जो है उनका लक्षण बताया जाता है स्पष्ट हो गया जी बोलिए सामान्यम विशेष बुद्धि अपेक्षम ये कहते हैं सामान्य और विशेष बुद्धि की अपेक्षा से होते हैं ठीक है तो कहते हैं सामान्यम यश्च विशेषः सामान्य और जो ये विशेष है इति इतिद वृत्तम ये जो व्यवहार है ये इसको सामान्य कहते हैं इसको विशेष कहते हैं ऐसा जो वृत्त व्यवहार है बुद्धि अपेक्षा ये बुद्धि अपेक्षा बुद्धि की अपेक्षा होती है जिसमें उसको बुद्धि अपेक्षा कहते हैं असमान विभक्ति बहुवरी और बुद्धि अपेक्षा में शब्द है इस शब्द में जो समास हुआ है बुद्धि और अपेक्षा इन दो शब्दों के बीच में समास तो ये समास कैसा समास है तो कहा बहुरी ही समास है और बहुवरी समास में भी दो भेद होते एक होता है असमान विभक्ति वाले और एक समान विभक्ति वाले तो यहां पर कहते हैं इन दो शब्दों के बीच में जो बहुवरी समास हुआ है वो असमान विभक्ति वाले का है बुद्धे में जो है श्रेष्ठी विभक्ति है और अपेक्षा में प्रथमा विभक्ति है ये है असमान विभक्ति का समास ठीक है स्पष्ट हो गया अगली बात यदवा यदवा अपेक्षा परस्पर आपेक्षण कारिणी बुद्धि यह समान विभक्ति को लेकर के दर्शा रहे हैं ये कहते हैं अपेक्षा है कैसी अपेक्षा परस्पर अपेक्षाकारिणी एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाली बुद्धि जिसमें हो उसको बुद्धि अपेक्ष कहते हैं तो यहां समान विभक्ति समान विभक्ति वाला बोहरी समास है विशेषण से आर्शो राज दंतादिशु परम इति आश्रयेन व अब यहां पर ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं ये जो बुद्धि अपेक्षम में जो अपेक्षम को बाद में पड़ा है तो ये कह रहे हैं ये जो विशेषण शब्द है अपेक्षा वाला शब्द इसको पहले ना रख करके बाद में जो रखा है ये आर्ष प्रयोग है ऋषियों का प्रयोग है ऋषियों ने ऐसा रखा है अथवा ऐसा भी कह सकते हैं राजदंतादीशु ये राजदंतादी गण जो है उस गण में ये है मान करके इसको परनिपात किया है ऐसा भी मान सकते हैं ये व्याकरण का नियम बता रहे हैं यहां पर अजी यानी परनिपात का मतलब है जो शब्द पहले रखना चाहिए उसको पहले ना रख करके बाद में रखना इसको कहते हैं परनिपात ठीक है वास्तव में तो इसको पहले रखना चाहिए पहले ना रख करके बाद में क्यों रखा है तो व्याकरण के नियम के अनुसार रखा है ये कहना चाहते हैं जी हम है नहीं नहीं नहीं नहीं वहाँ है ना कहना चाह रहा हूँ देखिये तो तो ऐसा है की वहाँ राजदाधीशु राज परम जो सूत्र है ना उसमें ये शब्द आ, है या नहीं है ठीक इसलिए इसलिए ये कहना चाह रहे हैं इसलिए विकल्प दे रहे हैं मान लो कोई इसको नहीं मानता हो राजदंताधीशु तो परम में इसको ना माने तब क्या कर रहे हैं तो आर्श माने ये कहना चाहते हैं। जरूरी नहीं है ना कि हर कोई व्यक्ति इसको राजदंताधीश में मान ले आकृति गुम मान करके हर किसी को आप उसमें नहीं अंतर्नित कर सकते ये कोई कह सकता उसके लिए विशेष हेतु तो आपको देना पड़ेगा नहीं इसी में है तब उस स्थिति में इसको आर्श मान लीजिएगा ये आपका विषय नहीं है व्याकरण का विषय है ये लोग जानते हैं इसको तो इसको आपको केवल इतना ही समझना है अपेक्षा शब्द जो है पहले रखना चाहिए था इसको पहले ना रख के बाद में रखा है वो व्याकरण के नियम के अनुसार ऐसा मान लीजिएगा आपके लिए इतना पर्याप्त है ठीक है जी आगे चलें अथवा अथवा बुद्धि अपेक्षम शब्द को दूसरे ढंग से तत्पुरुष समास दिखा करके दिखा रहे हैं अथवा बुद्धिम अपेक्षते इति बुद्धि अपेक्षम बुद्धिम अपेक्षते बुद्धि की अपेक्षा रखता है जो बुद्धि की अपेक्षा रखता हो उसको सामान्य कहते हैं तो यहां पर कह रहे हैं ना तो ऐ्रिकम अर्थम अपेक्षते ऐन्द्रिक अर्थ की अपेक्षा नहीं रखता है मतलब इंद्री से ये जाना नहीं जाता है बुद्धि से जाना जाता है ये कहना चाह रहे हैं ये ये ऐसा कह रहे हैं जी ये बुद्धि का मतलब ये बुद्धि से क्या ले रहे हैं इन्होंने कोई स्पष्ट नहीं किया ये बुद्धि शब्द से क्या अर्थ ले रहे हैं ये स्पष्ट नहीं कर रहे तो इससे ये कहना चाहते हैं होंगे बुद्धि से मन ले रहे होंगे महातत्व तो नहीं ले सकते ना महातत्व थोड़ा तो जान करता है महातत्व तो निर्णय देने वाला है बुद्धि शब्द जो है महातत्व के लिए भी आता है मन के लिए भी आता है ज्ञान के लिए भी आता है तो यहां बुद्धि अपेक्षम शब्द से उदयवीर ने बुद्धि शब्द से ज्ञान अर्थ लिया है ज्ञान अर्थ लिया बुद्धि अर्थ से पर वहां पर भी बुद्धि ज्ञान अर्थ लेने से वहां स्पष्ट नहीं होता है, उनकी व्याख्या से भी वो तो गोलमाल है ज्ञान अर्थ लेकर के क्या कहना चाहते कुछ स्पष्ट नहीं किया उन्होंने उसे स्पष्ट होता है नहीं है और इन्होंने बुद्धि की अपेक्षा से इन्होंने कहा ईन्द्रिक नहीं है इंद्रियों से नहीं जाना जाता है यानी इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं मान रहे तो किस फिर बुद्धि शब्द से ये शायद मन को कहना चाहते होंगे जैसे सुख दुख जो है मन से जाना जाता है ना तो ऐसे ही इस सामान्य को मन से जाना जाता है ऐसा ये कहना चाहते होंगे जो इंद्रिय इंद्रिय का मतलब है इंद्रियों से जाना नहीं जाता ये इनका कथन है हाँ जी तो जब इंद्रिय मन को कहा तो फिर इंद्रिय नहीं कहेंगे ना ज्ञान इंद्रियों को ग्रहण करेंगे यानी बाह इंद्रियों को ही इंद्रिय शब्द से ग्रहण कर रहे मेरे को यही समझ में आता है जो ये बुद्धि अपेक्ष जो कहा जा रहा है तो <Hutchzon> ये जो सामान्य जो होता है मतलब ये द्रव्य है ये द्रव्य है ये द्रव्य है ये द्रव्य जो द्रव्यत्व सामान्य जाति ठीक है ये जो द्रव्य में द्रव्यत्व देख रहे हैं ठीक है जी हाँ मतलब मेरे अनुसार द्रव्य में द्रव्यत्व को देख रहे हैं उन सबको मिला रहे हैं बुद्धि से मन से मतलब इसमें और इसमें समानता है समानता है समानता है ये जो समानता को जो मिला रहे हैं वो बुद्धि से मिला रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाहते होंगे ये ठीक है जी तो ये ऐन्द्रिकम अर्थम न अपेक्षते ऐंद्रिक अर्थ की यहाँ पर अपेक्षा नहीं है इत्यथा इसलिए एवं उपपद तत्पुरुष समास तो यहां जो बुद्धि और अपेक्षम इन दोनों के बीच में जो समास हुआ है इसको उपपद तत्पुरुष समास मानना चाहिए ठीक है आज जी तत्पुरुष क्या होता है जी हा तो इसमें क्या है अतिंग अपेक्षा शब्द, जी। इसलिए इसको उपपद तत्पुरुष समास मानना चाहिए कहना चाहते नहीं वो द्वितीय इसलिए नहीं मान रहे हैं ना अपेक्षा शब्द को आ, तिंग नहीं मान रहे हैं ना यानी इसको अव्यय माना अव्यय अव्यय बना रहे हैं ना इसको अव्यय बना रहे हैं ना इसको द्वितीय तत्पुरुष इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि इसको द्वितीय तत्पुरुष के रूप में नहीं ग्रहण कर रहे अजी उप उपपद तत्पुरुष जो है वो द्वितीय तत्पुरुष थोड़ा होता है वो अलग ही तत्पुरुष होता है मतलब यहाँ पर इसको बुद्धि बुद्धिम अपेक्षते बुद्धि अपेक्षम ठीक है तो यहाँ पर इसको उपपद मान करके उप में ग्रहण किया है बुद्धि अगर इसको बुद्धिम अपेक्षते ऐसा करके द्वितीय तत्पुरुष कैसे मानेंगे अपेक्षम नहीं है ना यहाँ पर अपेक्षा शब्द है अपेक्षा जो है ये अपेक्षा शब्द शायद अव्यय होता होगा पर यहाँ पर अगर द्वितीय तत्पुरुष मानेंगे तो यहाँ पर यह मानना पड़ेगा आपको बुद्धिम अपेक्षम ऐसा जी <अभिये ने> नहीं होगा कोई बात नहीं मेरा कोई आपत्ति नहीं है पर इसने यहाँ पर ऊपर तत्पुरुष माना है ठीक है ना ले मतलब यह है आ, आ, अपेक्षा है यह उपद बना करके फिर अंत में इसको अव्य बना दिए ना बुद्धि अपेक्षम बस ये मैं कहना चाह रहा था क्या कह रहे बोले कि अभी ये कहने से नहीं नहीं नहीं नहीं वो मैंने क्या शब्द बोला मेरा कब पकड़ में नहीं आ रहा है मतलब ये है ये द्वितीय तत्पुरुष नहीं कहना चाहते हैं उपपद, उपपद तत्पुरुष कहना चाहते हैं और इनका प्रश्न था उप, ये द्वितीय तत्पुरुष क्यों नहीं मानते हैं ठीक है ना अब क्यों नहीं मानते हैं तो वो यहाँ ये देखना पड़ेगा इसको जब उपपद बन रहा है तो द्वितीय कैसे बनाएंगे द्वितीय बनाने के लिए आपको द्वितीय की स्थिति लाना पड़ेगा जैसे आ, आ, द्वितीय तत्पुरुष का क्या एक उदाहरण बताइए कष्टम श्री कष्ट को प्राप्त हुआ ठीक है ना तो यहाँ बुद्धि को प्राप्त हुआ ऐसा नहीं अर्थ निकल लेगा यहाँ का अच्छा ठीक है आप क्या बनेगा अगर द्वितीय तत्पुरुष बनाएंगे तो क्या बनेगा शब्द बुद्धि को अपेक्षा करके बुद्धि की मतलब यहाँ नहीं मान लीजिएगा जब द्वितीय तत्पुरुष मानेंगे इस पे तो यहाँ पर समाज क्या बनाएंगे आप बुद्धिमे अपेक्षम बुद्धिम अपेक्षम बुद्धिम अपेक्षम तो ये द्वितीय तत्पुरुष होगा तो बुद्धि को क्या अर्थ क्या निकालेंगे बुद्धि बुद्धिता सामान्य होता है, का होता है। बुद्धि बुद्धि को अपेक्षित करके बुद्धि को अपेक्षित करके। तो ठीक है बना सकते होंगे पर ये इन्होंने उपदन वैसे, वैसे तो समाज तो हमारी अम, विवक्षा के ऊपर निर्भर करता है समाज तो विवक्षा के ऊपर निर्भर करता है अलग अलग समास मान सकते हैं कोई बात नहीं पर इन्होंने इसको उप तत्पुरुष माना है वो वो वो नहीं है वो नहीं है ये वो नहीं है ठीक है हाँ जी तो इन्होंने इसको उपपद माना है कश्चिअपी भवतु समासा। समास सम तो कोई भी हो सकता है कोई आपत्ति नहीं है समास तो कोई भी हो सकता है पर ये कहना चाहते हैं सामान्य विशेष न इन्होंने स्पष्ट लिखा है न इन... इंद्रिय गोचरता आपत्त्यते पर सामान्य और विशेष इंद्रिय गोचर को यानी इंद्रियो से जाना नहीं जाता है ये कहना चाहते हैं द्रव्यवधान आपकी कि मैं को जान रहा रहा देख तो ये ये ये मान रहे हैं ना अरे <laughs> ये इनकी व्याख्या है ना उसमें क्या आपत्ति है आप नहीं अभी अभी तो मैं ये निर्णय नहीं दे दूंगा कि यहाँ पर इन्होंने द्रव्य के समान ये इंद्रिय ग्राह्य नहीं है ऐसा कहना चाहते है तो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है तो कैसा जाना जाएगा ये द्रव्य द्रव्य द्रव्य इसको जान करके ये भी द्रव्य है ये द्रव्य है ये कैसा जान रहा है समानता समानता एक चीज हम जानते हैं भाई वो समानता को आप किससे देख रहे हो द्रव्य को देख रहे हैं गाय दिख रहे हैं देखिए ऐसा इस बात को समझ लो पहले जो द्रव्यत्व को जो देखा जाता ना जैसे गोत को हम देखते हैं आपने पढ़ा होगा ना गोत्र को कैसे देखते हैं ये शासना है इसमें ये है ये है नहीं है लक्षण पूछता ठीक है उसी से गोत का लक्षण भी सिद्ध होता है ना तभी तो आप गोत् सिद्ध करोगे ना उसमें गाय का जो लक्षण आप देखेंगे ना वो गाय के लक्षणों से तो गोत्र सिद्ध होता है गौतम कहा सुंदर सुंदर आखिर जाति ठीक है अब आएगा तो बता देंगे आपको पर इ, इनके कथन के अनुसार ये इंद्रिय ग्राह्य नहीं ब्रह्म जी के कथन के अनुसार ये इंद्रिय ग्राह्य नहीं है हाँ जी हाँ ऐसा है कि यानी प्रत्यक्ष है मैं प्रत्यक्ष मान रहा हूँ पर ये है कि वो मन से होता है क्योंकि बुद्धि कारण से मैं बुद्धि से मन ले रहा हूं तो मन से प्रत्यक्ष होता है ऐसा कहूंगा प्रत्यक्ष तो होता ही है हाँ तो।, तो ठीक ना है ना प्रत्यक्ष तो मानेंगे हम केवल नेत्र प्रत्यक्ष नहीं होता है तो ठीक है नेत्र प्रत्यक्ष नहीं होता है हाँ जी से प्रत्यक्ष होगा बाह्य प्रत्यक्ष अलग होता है आंतरिक प्रत्यक्ष अलग होता है प्रत्य। लेकिन प्रत्यक्ष ही कहेंगे उसको तो आंतरिक प्रत्यक्ष में में जैसे बुद्धि, बुद्धि, सुख, दुख, सुख, दुख और आत्मा इन चीजों का प्रत्यक्ष तो कहा नहीं। तो उनका प्रत्यक्ष मन से कहा गया है ऐसी तो चर्चा भी आई क्या क्या कहना चाहते हैं तो भाई आपने भारत के सारे पदार्थों के प्रत्यक्ष की बात कर दी आप सुख दुख और आत्मा के प्रत्यक्ष की बात आप करें मेरे तब फिर वहां उन्होंने कहा मन से प्रत्यक्ष होते हैं मन से प्रत्यक्ष और, और किस से सिद्ध होगा फिर नहीं नहीं मैं तो तो ये कह रहे हैं ना बुद्धि अपेक्षम बुद्धि जाना जाता है ये कह रहे हैं ना स्पष्ट बुद्धि से जाना जाता है बुद्धि रीति मन ज्ञान हाँ जी क्या नहीं ज्ञान रूप से किससे जान रहे हो ये तो जानना बताना पड़ेगा ना आप ज्ञान तो है किससे जान रहे और की क्या प्रश्न है फिर सामान्य को कैसे जानते हैं जान रूप में जानते हैं भाई जान रूप ये नहीं है ये नहीं कहना चाह रहे ये कह रहे हैं सामान्य को कैसे जानते हैं जान रूप में जानते हैं ऐसे थोड़ा कहना चाह रहे बुद्धि से जानते हैं जान, बुद्धि की अपेक्षा से जानते हैं यह है सामान्य को कैसे जानते हैं बुद्धि से जानते हैं तो वो बुद्धि क्या है ज्ञान से जान का मतलब क्या ज्ञान नॉलेज ये ये है कहना चाह रहे हैं उससे सामान्य जाना जाता है जान से सामान्य को जाना जाता है जा, जान साधन नहीं बनता है याद रखना तो, तो फिर किससे जान रहे हो इंद्रियों से से देख रहे हैं और बुद्धि से से ये, ये आप बताइए जान से ज्ञान साधन है या क्या है जिससे आप सामान्य को जान रहे जिस सामान्य को आप जान रहे हो किस से जान से तो वो जान साधन हो गए ना नापरा सीधा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष साधन कौन सा है जिससे आपको पता लग रहा है हम से से हैं और बुद्धि ये ये ऐसा कोई व्याख्या नहीं है क्योंकि प्रत्येक पदार्थ को जानने के अलग अलग साधन है बाह्य जान इंद्रियों से बाह्य पदार्थों को जानते हैं और जिनको बाह्य इंद्रियों से नहीं जानते हैं तो उनको मन से जानते हैं जिनको मन से नहीं जानते हैं तो वो आत्मा से जानते हैं तो आत्मा से आप बताइए मन से बताइए इंद्रियों से बताइए इन तीनों से अतिरिक्त जानने के साधन और दुनिया में कोई नहीं और साधी को साधन नहीं बना रहे बना रहे हैं आप लोग क्योंकि जान से सामान्य को जाना नहीं जाता जान को साधन नहीं है यहाँ पर ये ये कहना चाह रहा हूं मैं इसलिए बुद्धि शब्द से या मन को ग्रहण करना चाहिए मेरी दृष्टि से इसके अतिरिक्त फिर इस सामान्य और विशेष को कैसे जान पाएंगे ठीक है ना जैसे सुख दुख को हम मन से जानते हैं ऐसे ही ये जो सामान्य और विशेष है इसको भी मन से जानते हैं ऐसे समझना चाहिए ऐसा लगता है इनकी व्याख्या के अनुसार ठीक है हा बोलिए सुख सुख प्रत्यक्ष कैसे होता है बताइए सुख को किससे प्रत्यक्ष करते हैं नहीं इधर उधर मत जाओ इधर उधर मत जाइए क्योंकि जैसे सुख का प्रत्यक्ष मन से करते हैं दुख का प्रत्यक्ष मन से करते हैं ऐसे ही सामान्य और विशेष का प्रत्यक्ष मन से करते हैं विचार, विचार कर लीजिएगा आप ये बताइए मन से कोई चीज प्रत्यक्ष होती नहीं होती है आत्मा का प्रत्यक्ष होता है और पंचमा भूतों का प्रत्यक्ष होता है मन से त्राओं का सत्वर तक मतलब सत्ताईस पदार्थों का प्रत्यक्ष मन से होता है ठीक है ना तो इस दृष्टि कौन से यहां पर जो सामान्य और विशेष को जो हम जान रहे हैं वो किसी साधन तो तो जानना पड़ेगा वो साधन क्या है तो इन्होंने कहा बुद्धि अब इन्होंने ये स्पष्ट है कि बुद्धि शब्द से क्या अर्थ लेना चाहिए तो मैं एक अर्थ ले रहा हूं बुद्धि का मतलब मन होने से से बुद्धि ऐसा कोई नियम नहीं है अगर जान लेने में हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जान से सामान्य का जान होता है ऐसा कोई उदाहरण आप नहीं दे सकते मतलब जान से जान होता है ऐसा कोई उदाहरण नहीं दे सकते आप हाँ तो पदार्थ को लेना पड़ेगा कोई साधन को लेना पड़ेगा मतलब प्रमाता प्रमेय और प्रमाण तो प्रमाण को बताना पड़ेगा आपको वो प्रमाण कौन सा है जिससे ये सामान्य और विशेष जाना जा रहा है ये मैं कहना चाह रहा हूं ठीक है कोई बात नहीं अंतिम पंक्ति रही गई किंतु बुद्धिया तयो स्वरूपम अपेक्षते विवेचते ज्ञायतेवा तो किंतु इसलिए कहना चाह रहे हैं क्योंकि इंद्रिय प्रत्यक्ष तो नहीं होता जैसे द्रव्य के समान होता है किंतु बुद्धिया तयो स्वरूप अपेक्षित बुद्धि से ही उन दोनों का स्वरूप अपेक्षित है यानी विवेच्यते, विवेचना की जाती है अथवा ज्ञायते जाना जाता यानी बुद्धि से ही उन दो पदार्थों को जाना जाता है, ये इसका है। यह इसका अभिप्राय है सूत्रार्थ यह सामान्य है यह विशेष है यह सामान्य है यह विशेष है ऐसा व्यवहार बुद्धि की अपेक्षा से होता है बुद्धि की अपेक्षा से होता है ठीक है हाँ जी जी नौ द्रव्य, नो द्रव्य। जी द्रव्यों के प्रसंग में नौ द्रव्य गिनाए आपने ही थी थी, दस नहीं तो मैं क्यों बताऊं? परमात्मा दोनों बताऊ वो तो जाति में वो तो कोई बात है द्रवी तो ही है द्रव्य तो, तो अगर आप ऐसा कहेंगे तो द्रव्य तो क्यों होंगे इसका ये कतल नहीं है वहाँ जाति के इस सूत्र के अंदर नौ द्रव्यो का ग्रहण है दस नहीं आपने बोला दोनों ले सकते हैं इससे कह करके दस द्रव्य ऐसा नहीं कह सकते द्रव्य तो नवी होंगे हाँ जी जो या दस्य चलिए कोई बात नहीं हाँ जी ये जो सिद्धांत ये स्थापित मानते नहीं इनका सिद्धांत ये प्रतितंत्र सिद्धांत है चलिए ओंकार काफी लंबी चर्चा हो गई हाँ? वेग को लेकर के मुख्य बात यह है <laughs> मैं तब मानूंगा ना जब वो आप सिद्ध करोगे बिना सिद्ध किए कैसे मानूंगा मैं आप किसी से भी बात कर लेना वो बताएंगे स्पष्ट बताएंगे आपको इसमें कोई आपत्ति नहीं है मतलब मैं आपकी बात सही हो, होते हुए भी नहीं मान रहा ऐसा थोड़ा मैं कहना चाह रहा हूं चार बज गए देखिएगा ओंकार करते हैं ओम